go oh go मिलकर जगड़ो साथ हुआ औने भेड़ा भेड़ा हाथ जोड़ करू बेन्दी सुने गुरु दरवाजा दरवाजा रसोई बीमड़ को आप मजूर मंद पधारो ऐसी भागी टूटी बस रसोई आपको है तैयारी तयार। तैयारी तैयारी तो कर न लागा पौसे पौ भाईन भाई। है माता कुर्म थे ऐसो बधाई रानी द्रोपदा तेरे नजर को आई आई हाथ जोड़ को करम में हगड़ा बोलो मेरा भाई भाई, भाई। हगड़ा बोलो मेरा भाई धर्म को ऐसी थना लाख लाख है गुरु दरवाजा गए थो ना पौंड धर्म तो थारो जुगो जको धर्म धर्म है धर्म की भर दे साथ ये धर्मो कोई संत बुआ जको मोर राखे दी नरो नाथ राखे दी नरो नाथ गोपिया नो शाम अबतार एसो मोटों भारी अर पांडव री कथा जको गावे ने सुनावे जको ने बार-बार बेकु पर बाद में सदाई हरदम है ऐसी लाख बधाई बधाई नारणो कथे 500 500 री कथा नारणो सांभळे सुने सांभळे जको ने बेकु पर आबाद ए कथा अमर पूरी हुएन राखो मैं भगवंत मां नाश बोलो सतगुरु देवकी जय हो सुन्या सांवळे जारी जय हो सब की जय हो, हो। सनातन धर्म की जय हो योगमाया जगदम्भी माता की जय हो माता कुंतवालानी द्रौपदा दृष्टड़ से दे अर्धन के हिमन कोड़ो बारंबार होरी जय नखरा बलि जय नराज जी जय धर्म जी अर्थ लोक रे में पांडो एडा सत तोले अरे देखो स्वर्ग लोक रे में सिंहासन डुंगुला को लागो है शक्ति ने कह ए सती खून दा ओ जाय पांडो और सतराया आया हे महाराज मु जाऊ सतराने हारो और मने मोळक चाहिए हरी मोळक जत्री मांगे पतरी दन ना तैयार तो आ पर पांडो और सतराए ये सत दे बे ये बे साऊ ने पांडो भुगा गया तो ये स्वर्ग रे में ना राजनी हो, राज रा हो अंदर राज अरे तो और जाए अंदर तो महाराजा आप बात है कर राजा द्रौपदी पेट भरे और कई साल जल्दी पूजा करे और आप ना उठी दानो है राजा द्रोपद रे घरे और पालन पोषण करे और जदि जाए पांडुवार जाए सब तहणो ठीक आद आद भवानी जोगनी। आद भवानी जोगनी मतोर राजा पावे, तो नाम हाँ दे। हाँ देव शक्ति अवतार धरे तो पांचो पांडव राजा रिटे में रोनी और जाय जल्दी से पूजा करे है आर हाँ जल्दी तो पेटी आवे आवा राजा आली आली एलो भाई पेटी बाहर निकालो पेटी बाहर निकाली ने अर्ज की है ए आज अपने दीकर दीकर अर ले गए घरे अरे घरे क्या है अरे घरे जाए और हनान करती है माते राज है है है जाते देर करे वर्तमान हुआ है। ओ सती मोटी भी है। सती मोटी मोटी भी भी तो तो अबे सतीरे वर चाहिए। तो राजा एक करे। की करियो जो पूरे देश रजवाड़ा राजकुमार और भाई राज्य कड़ा नीचा है जो को को गज कोई रे रे रे एक मच्छी मच्छी चक्कर चक्कर वो वो में और हुए आदमी ये तो है मच्छी लागे ही राजा अर्जुन हाथ जोड़े मस्त हूँ करेगा ठीक भाई सती कैसा मना मंजूर है वो तो देखती थी पांडुअरी कली रोजे कोई आज मस्त करे तो वो तो जाने मेरे विना राजा अर्जुन ले गुरु महाराज नाम राजा अर्जुन मत करे है राजा माँ सती है राज करे पांच पांडुरा सठी दो गड अथना पर राज करे, राज करे।, पर राज करे। आप रा उदा हम्भाम तो भीम खुरे भीम तो आप आप गडरी सो की भीम खुरे है राजा उठे और रोनी रे मेल जावे है लोटो भरे और माँ न मा और जाय देनेगे पड़े भीम नज़र पड़ी है मेलातरे यह बात है के मारो भाई बड़ी बुरी है तो अबे की करना तो हमें तो ये सती न खत्म ही करे अपन लुगाई नही चाहिए सोकीपुर भीमगढ़ जावा तो क्या चौकी पूरी घर जावे अरे माता आगे रुदन करे आपने भाई जलमे कपूतर तो राजा रोणी लगाए पगे पड़े पगी पड़े हम देव सक्री बात दो अवतार करे तो पॉन्स पांडे हो आ देखो ये तारा ना ना बोला बातों नहीं जोने। तो तो कमाई एले करे। एले करे। एक हैं कमाई करे करे करे करे एक एक की हुजी बात है मना ये ना खत्म करे। करनी है मना खत्म राजा जिस्टर। जो कोई नहीं ये तो आदिन हमेशा फिर हाथाजो कर सत वो भीम, भीम, तो तो भी तो तो तो भीम जी हासो अरे भाई करे तो नाग बड़ी चो जाने को मूंता मोने तो किनो कई करना को मे बात भीम जी कहे ये बात करो नहीं मारे अंगा नहीं मगर राजा तो ना एक राज बिगड़े बिगड़े हूँ राजा है काम है, राजा तो एक राज बिगड़े और तू न उठ राजा से चाल अरे देव बातों, अवतार में, तो कौन हो भाई तू ये बात हो बीमा मत कर बात हो ना हूं तो ये बात कही मनोज माता मैं नहीं करा, भाई करा। सब भीम जी अरे भाईवारा कहना भीम करे तू न पूरा चौकी जानो तो भाई उजार करे, करे। बड़ो देव जाता दोस्त अवतार धरे तो पोचा पड़ो भाई ले लेधरे रोनी दुबदा सा जिमे जूठे भीम जी जावे तो गेर मेर हला देव सगतरी बातों दोगद अवतार धरे तो पोचो कौन भाई ले भीमजी जी हुए। हो मन्नी में में हो अरे होए पड़ी है पार्टी हाथ करे अवतारे तो भाई ख़बर पड़े। ख़बर पड़े। देव तो भाई खबर खबर पड़े पड़े देव भाईरे अभी मनो विचार करो है को नहीं आवे तो प्राग बढ़ रहे ऊपर चोटी रही चढ़े और लकेल होने हो जो झाड़ू का मतलब पर हमें एक आदमी आए झाड़ू काटे तो बीजो आदमी आया जो गंगा जल पौरि सरताव की है आदमी है जुगत जुगत करे करे आयो अबे जो झाड़ू कर हमें आप पहली शोकी में गणेश जी आया और माई नारियर में पाखी फिर देह परमा तो सिंहासन नाम नमन कर जुगत करे आयो, सीपो करे आयो नर जसरी तो भाई देव बाता, दोग दा अवतार तो देव बाता अवतार झाड़ू कर Hey, hi. है तीन तुलो नाथ है तो हमें ये पड़ी तो ये कौन बे? तो ऐसे राजा देवरी बातों में तो महादेव जी आवे बोन रोंग्र में पाकी व्रदे परकमा तो सिंहासन न नमन करे तो ऐसे करते पूरा 33 करोड़ देवता उने और विराजमान हुआ है और वो जगह हैंगे भेड़ा हुआ पर अबे सिंहासन खाली पड़ी है आ मन में विचार कर आई हिंदी कि ए ये सिंहासन को कौन दे एडो कौन है जो ये सिंहासन में आई दे मन तो एज कोई बात रोजा विचार लादो है कोनी तो अबे की कर किया मन शिवाय हमड़े अरे अरे करे के गड़ अथना पर डाक लो और पड़े जाड़े रहे तो, माने पाल दरे। अरे? दरे। तो तो देव शक्ति अवतार ले मन मचार कर माँ सती सिंह ने मेरे पावधरे करोड़ देवता विष्णु भगवान है ओह भीम जी मनुआ बचार करे ओ हो तो बड़ो गजब गु मंद मैंने कुछ क्रिया एक भयंकर एक मंदिर मैंने उपाव किया शक्ति है अब भगवान पूछे है कृष्ण हनो दोपदा दोपदा थोरा मौरा कवल पड़े किन मेली भवानी भाँण भाँण करे। करे। बात तो भाई पांचा पांचा पांचा पांचा ले दे। करे देव अवतार धरे तो भाई है ले कहवे कि ना। ना हम आलो की बात है और भीम जी थोड़ा कोफ किया लागी है, है। अब ए कोफ दे आज हकड़ तक ए तो हूँ बस फे कर बिलकुल कर दे अरे हाँ कबल करीम लैन मे आई गये अरे कोई मार बात नहीं हुई तो दाता मारे कई नही कहीं हरिओ हाँ अ